महाभारत आदि पर्व पर्व पौष्य पर्व अथो अथोत्तकस्थे कुंडले सन्दस भूमिवदचक्रमे एक अंतरे सपणकस्वरमाप्त ते कुले गृही प्रद्रवत कुछ दूर जाने के बाद उत्तंकने उन कुंडलों को एक जलाशय के किनारे भूमि पर रख दिया और स्वयं जल संबंधी कृत्य अर्थात शौच स्नान आचमन संध्या तर्पण आदि करने लगे इतने में ही वह छपनक बड़ी उतावली के साथ वहां आया और दोनों कुंडलों को लेकर चंपत हो गया तमुत्तंको भिष्य कृतोदक कार्य शुचि प्रयत नमो देवभ्यो गुरुभ्य महता जबेद तमन्वयात उत्तंक स्नान तर्पण आदि जल संबंधी कार्य पूर्ण करके शुद्ध एवं पवित्र होकर देवताओं तथा गुरुओं को नमस्कार किया और जल से बाहर निकलकर बड़े वेग से उस छपनक का पीछा किया तस् तक्षकोज आसन्न सतम जग्राह गृहतमात्र सतद्रूप विहाय तक्षक स्वरूप कृत्वा सहसा धरण्यां महाबील प्रवेश प्रविवेश वास्तव में वह नागराग तक्षक ही था दौड़ने से उत्तंक के अत्यंत समीपवर्ती हो गया उत्तंक ने उसे पकड़ लिया पकड़ में आते ही उसने छपड़क का रूप त्याग दिया और तक्षक नाग का रूप धारण करके वह सहसा प्रकट हो गया पृथ्वी के एक बहुत बड़े विवर में घुस गया प्रवेश च नागलोकम स्वभवनम अगछत अथोतंक सत्यायाव च स्मृत्वा तम तक्षक अन्वगछन बिल में प्रवेश करके वह नागलोक में अपने घर चला गया तदनंतर उस छत्राणी की बात का स्मरण करके उत्तंक ने नागलोक तक उस तक्षक का पीछा किया सदम्ब दंड का न चान न चाशक तम क्लिश्यमानिंद्रो अश्यत सभ्रम पहले तो उन्होंने उस विवर को अपने डंडे की लकड़ी से खोदना आरंभ किया किन्तु इसमें उन्हें सफलता न मिली उस समय इंद्र ने उन्हें क्लेश उठाते देखकर देखा तो उनकी सहायता के लिए अपना वज्र भेज दिया गच्छा ब्राह्मण से सहाय कुरुस्वेति अथ वज्रम दंड काष्ठम अनुप्रवेश तद विलबारियत उन्होंने बद्र से कहा जाओ उस ब्राह्मण की सहायता करो तब ने ढंडे की लकड़ी में प्रवेश करके उस बिल को वितीर्ण कर दिया इससे पाताल लोक में जाने के लिए मार्ग बन गया तमुतंकोश तेन इव बिल प्रवेश तम नागलोकम अपर्यत अनेक विध प्रादर्म्य हर्म्य भी निर्यूह सत संकुल मुच्चावच क्रीडाश्चर्य स्थानवकीणम अश्यत स तस्ता दे श्लोकै येरावत राजित शोभना शरंत जीमूता सवेद्युन्पवनिता तब उत्तंक उस बिल में घुस गए और उसी मार्ग से भीतर प्रवेश करके उन्होंने नागलोक का दर्शन किया जिसकी कहीं सीमा नहीं थी जो अनेक प्रकार के मंदिरों महलों झुके हुए छज्जों वाले ऊंचे-ऊंचे मंडपों तथा सैकड़ों दरवाजों से सुशोभित और छोटे बड़े अद्भुत क्रीड़ा स्थानों से व्याप्त था वहां उन्होंने इन श्लोकों द्वारा उन नागों का स्तमन किया ऐरावत जिसके राजा हैं जो सम्रांगण में विशेष शोभा पाते हैं बिजली और वायु से प्रेरित हो जल की वर्षा करने वाले बादलों की भांति बाणों की धारावाहिक वृष्टि करते हैं उन सर्पों की जय हो स्वरूपा बहुरूपास्य तथा कल्माश कुंडलाह आदित्यवन्नाक पृष्ठ रेजो एरावत कुल में उत्पन्न नाग गणों में से कितने ही सुंदर रूप वाले हैं उनके अनेक रूप हैं वे विचित्र कुंडल धारण करते हैं तथा आकाश में सूर्य देव की भांति स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं बहूल नाग भेषमादी गंगाया तीर उत्तरे तत्स्थान प्रसोवि महतपन्न गह गंगा जी के उत्तर तट पर बहुत से नागों के घर हैं वहाँ रहने वाले बड़े बड़े सर्पों की भी मैं स्थिति करता हूँ इच्छेद कोंशसेना चतुर्मैरावत विराम शीतिर चहस्रांडी च विशति सर्पाण ये चैनम उपसर्पन्ती ये चूरपथम गता अहमैरावत भ्रातृभ्यो करव नम यक्षेत्रे खाण्डवे चाभवनपुरा तं नागराजम अस्त सं कंडलार्थय तक्षक तक्षक नि सहरावभ कुरक्षेत्र वसता नदी मेक्षु अतिमु जघन्यजस्तक्षक अवसद महजुम्ली प्राथयन नाग मुख्यता कर्वाड़ी सदाचाह नमस्तस्मे महात्मे ऐरावत नाग के सीमा दूसरा कौन है जो सूर्य देव की प्रचंड किरणों के सैन्य में विचरण की इच्छा कर सकता है एरावत के भाई चित्राष्ट्र जब सूर्यदेव के साथ प्रकाशित होते और चलते हैं उस समय अट्ठाईस हजार आठ सौ सर्प आठ सर्प सूर्य के घोड़ों की बागडोर बनकर जाते हैं जो इनके साथ जाते हैं और जो दूर के मार्ग पर जा पहुँचे हैं ऐरावत के उन सभी छोटे बंधुओं को मैंने नमस्कार किया है जिनका निवास सदा कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहा है उन नागराज तक्षक की मैं कुंडलों के लिए प्रस्तुति करता हूँ तक्षक और अश्वसेन ये दोनों नाग सदा साथ विचरने वाले हैं ये दोनों कुरुक्षेत्र में इक्षुमती नदी के तट पर रहा करते थे जो तक्षक के छोटे भाई हैं श्रुतसेन नाम से जिनकी ख्याति है तथा जो पातालोक में नागराज की पदवी पाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करते हुए कुरुक्षेत्र में रहे हैं उन महात्मा को मैं सदा नमस्कार करता हूँ एवं सुत्वास विप्रुत्तंको भुजगोत्तमान नैवते कुंडली ले भे तदश्चिंता इस प्रकार उन श्रेष्ठ नागों के स्तुति करने पर भी जब ब्रह्मषि उत्तंक उन कुंडलों को न पा सके तो उन्हें बड़ी चिंता हुई एवं सुमनपी नागा यदा ते कुकुंडल नद्च स्त्रियंत्रे अतिप्य स्वयं पटम वयंत तस्तंत्रिताव्रम चापस्द षडभि कुमार ही परिवर्तमान पुरुषम चापस्य दस्व च दर्शनीयम सतान सर्वान्तुष्टा व ए भीमंत्र इस प्रकार नागों की स्तुति करते रहने पर भी जब वे उन दोनों कुंडलों को प्राप्त न कर सके तब उन्हें वहां दो स्त्रियां दिखाई दीं जो सुंदर करघे पर रखकर सूत के ताने में वस्त्र बुन रही थी उस ताने में उत्तंक मुनि ने काले और सफ़ेद दो प्रकार के सूत और बारह अंगों का एक चक्र भी देखा जिसे छह कुमार घुमा रहे थे वहीं एक श्रेष्ठ पुरुष भी दिखाई दिए जिनके साथ एक दर्शनीय अश्व भी था उत्तंक ने इन मंत्रतुल्य श्लोकों द्वारा उनकी स्तुति की तृण्यर्पितान्य मध्य षिश्च नि चरती चक्रे चतुर्विंशति पर्वयोगे चयी कुमार परिवर्तयती यह जो अविनाशी कालचक्र निरंतर चल रहा है इसके भीतर तीन सौ साठ अरे हैं चौबीस पर्व है और इस चक्र को छह कुमार घुमा रहे हैं तंत्रम तेदम विश्वपे युवत वेतस्तनू तंतून सततम वर्तयतौ कृष्णान्सतांच विवर्तयंतौ भूतान्यजस्रजम भूतान्यजस्रम भुवनानच यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है ऐसी दो युतियां सदा काले और सफेद तंतुओं को इधर उधर चलाती हुई इस वासना जाल रूपी वस्त्र को बुन रही हैं तथा वे ही संपूर्ण भूतों और समस्त भूवनों का निरंतर संचा करती हैं वद्रस्य भरता भुनस्य से गोप्ता तत्व हंता नमुचे निहंताे वसानो वसने महात्मा सत्यान तेजो विनोके गर्भम वाजिम गर्भम पुराण वैश्वानर वाहनमभ्युपैति नमोस्त तस्मय जगदीश्वराय लोकप्रयेशाय प्रयसा पुरंदराय जो महात्मा भद्र धारण करके तीनों लोकों की रक्षा करते हैं जिन्होंने वृत्तासुर का वध तथा नमोची दानों का संहार किया है जो काले रंग के दो वस्त्र पहनते और लोक में सत्य एवं असत्य का विवेचन करते हैं जल से प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानर रूप अश्व को वाहन बनाकर उस पर चढ़ते हैं तथा जो तीनों लोकों के शासक हैं उन जगदीश्वर पुरंदर को मेरा नमस्कार है तथा स यम प्राह प्री तो हमनेण स्त्रोत्रेण किम ते प्रिय कर्वाणि ते वाच तब वह वा पुरुष उत्तंग से बोला ब्रह्मण मैं तुम्हारे स्त्रोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? यह सुनकर उत्तंक ने कहा नागा सचैनम पुरुष पुनरुवाच ए तमस्व अपे धमस्वेती सब नाग मेरे अधीन हो जाएं। उनके ऐसा कहने पर वह पुरुष पुनः उत्तंक से बोला इस घोड़े की गुदा में फूंक मारो ततो स्वस्यापानम अधमत तथो स्वाध्यम्यमात् सर्वस्रोतभ्य पावकार्च सुधासुमान स्पेत हु यह सुनकर उत्तंक ने घोड़े की गुदा में फूंक मारी फूंकने से घोड़े के शरीर के समस्त छिद्रों से धुएं सहित ना आग की लपटें निकलने लगीं क्षले गृहत्वा सहसा भवन्योत्कवाच उस समय सारा नागलोक धुएं से भर गया फिर तो तक्षक घबरा गया और आपकी आग की ज्वाला के भय से दुखी हो दोनों कुंडल लिए सहसा घर से निकल आया और उत्तंक से बोला एमे कुंडले गृहा तुम भवानी तिस्वे प्रतिजग्रहा होत्तंक प्रतिगृह च कुंडले अचिंत ब्रम्हण आप ये दोनों कुंडल ग्रहण कीजिए उत्तंक ने उन कुंडलों को ले लिया कुंडल लेकर वे सोचने लगे अद्यत पुण्यक दूर चाहत स कथम संभावेय तत्नम चिंतान स पुरुष उवाच अहो आज ही गुरुपत्नी का वह पुण्य व्रत है और मैं बहुत दूर चला आया हूँ ऐसी दशा में किस प्रकार उन कुंडलों द्वारा उनका सत्कार कर सकूँगा तब इस प्रकार चिंता में पड़े हुए उत्तंग के उस पुरुष ने कहा उत्तंग उत्तंक नो वास्विरोप्यती उत्तंग इसी घोड़े पर चढ़ जाओ यह तुम्हें क्षण भर में उपाध्याय के घर पहुंचा देगा स अथे तुक्त तमस्वधि प्रत्याजगाध्याय कुलध्याय नीच स्नाता के नापय्त प्रवेशोत्तंको नागछती थी सा मनोदे बहुत अच्छा कहकर उत्तंग उस घोड़े पर चढ़े और तुरंत उपाध्याय के घर आ पहुँचे इधर गुरु पत्नी स्नान करके बैठी हुई अपने केस सवार रही थी उत्तंक अब तक नहीं आया यह सोचकर उन्होंने शिष्य को श्राप देने का विचार कर लिया अथ तस्मतरे स उत्तंक प्रवेश उपाध्याय कुल उपाध्यायालीम अभ्यवाद चाश्यकुंडले प्रायत सा चैनम प्रत्युवाच इसी बीच में उत्तंक ने उपाध्याय के घर में प्रवेश करके गुरुपत्नी को प्रणाम किया और उन्हें वे दोनों कुंडल दे दिए तब गुरुपत्नी ने उत्तंक से कहा उत्तंक देशे कालेभ्यगात कालेगत स्वागत तेवस्थ तम अनागसी मैं न सप्तः श्रेयस्तवोपस्थित सिद्धिमापनोहि उत्तंक तू ठीक समय पर उचित स्थान में आ पहुंचा बस तेरा स्वागत है अच्छा हुआ जो बिना अपराध के ही तुझे साफ नहीं दिया तेरा कल्याण उपस्थित है तुझे सिद्धि प्राप्त हो अथो अथोतंक उपाध्याय अभ्यवादयत तमोपाध्याय प्रत्युवाच वस्तुतंक स्वागत ते कि तदनंतर उत्तंक ने उपाध्याय के चरणों में प्रणाम किया उपाध्याय ने उससे कहा वस्त उत्तंक तुम्हारा स्वागत है लौटने में देर क्यों लगाई तमुतंक उपाध्याय प्रो तक्षक बेनागराजे नघ्न कृतस्म कर्मरी तेनागलोक तब उत्तंक ने उपाध्याय को उत्तर दिया भगवन नागराग तक्षक ने इस कार्य में विघ्न डाल दिया था इसलिए मैं नागलोक में चला गया था तयादृष्ट स्त्रियतंत्र निरूप्य पटम व्यंत तस्मिश्च कृष्णा सीता तंतव किमत वही मैंने दो स्त्रियां देखी जो करघे पर सूत रखकर कपड़ा भून रही थीं उस करघे में काले और सफ़ेद रंग के सूत लगे थे वह सब क्या था तया चक्रम दृष्टि कुमार परिवर्तयती तदपुरापी मैं दृष्ट स चापिकाति परमाणों दृष्ट स चापिक वही मैंने एक चक्र भी देखा जिसमें बारह अरे थे छह कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे वह भी क्या था वहाँ एक पुरुष भी मेरे देखने में आया था वह कौन था तथा एक बहुत बड़ा अश्व भी दिखाई दिया था वह कौन था कथिग्छता चया ऋषभों दृष्टस्थ पुरशोधिस्थना सोपचारम सो उक्त उतंका ऋषभ से पुरीश उपाध्या इधर से जाते समय मार्ग में मैंने एक बैल देखा उस पर एक पुरुष सवार था उस पुरुष ने मुझसे आग्रह कहा उत्तं इस बैल का गोबर खा लो तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया है पुरी तत वचनासुपयुक्त चापिक तदेतवत इच्छे श्रोतम किं तीन तब उस उस पुरुष के कहने से मैंने उस बैल का गोबर खा लिया अतः वह बैल और पुरुष कौन थे मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ वह सब क्या था उत्तंक के इस प्रकार पूछने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया ये थे स्त्रियवधाता चम ये चेष्णा चितास्तंतमस्ते रात्रि यदपि तचक्रवादसारम सडकुमरा परिवर्तयन्ति तेपि षड ऋतव द्वादशारा द्वादा संवत्सरशक्र वे जो दोनों स्त्रियां थीं वे और विधाता हैं जो काले और सफेद तंत्र थे ये रात और दिन हैं बारह अरों से युक्त चक्र को जो छह कुमार घुमा रहे थे वह छह ऋत्वें हैं बारह महीने की बारह अरे हैं संवत्सर ही वह चक्र है। यह पुरुषा पुरुष सपरजंडो यो स्व ऋषभस्तया पथि गृष्ट एरावतो नागराट जो पुरुष था वह परजन्य अर्थात इंद्र है जो अस्व था वह अग्नि है इधर से जाते समय मार्ग में तुमने जिस बैल को देखा था वह नागराज ऐरावत है यइनमतिरूढ़ स चेन्द्रो यदपि भक्षिम तर ऋषभ से न खवसी तस्नागभ न व्यापन्न और जो उस पर चढ़ा हुआ पुरुष था वह इंद्र है तुमने बैल के जिस गोबर को खाया है वह अमृत था इसीलिए तुम नागलोक में जाकर भी मरे नहीं सही भगवतानिन्द्रो इंद्रो मम सखा तदनुक्रोशादी अमनुग्रहतवा तस्मा कुंडले गृही पुनरागतस्मी वे भगवान इंद्र मेरे सखा हैं तुम पर कृपा करके ही उन्होंने यह अनुग्रह किया है यही कारण है कि तुम दोनों कुंडल लेकर फिर यहाँ लौट आए हो तत्सौम्य गम्यता अनुजाने भुवत श्रेजो वापस्यम सीति स उपाध्याय नाज्ञा भगवान्त क्रुद्धस्तक्षक प्रतिचिकेश मारो आस्तिनपुर प्रतस्थे अतः सौम्य अब तुम जाओ मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ तुम कल्याण के भागी होगे उपाध्याय की आज्ञा पाकर उत्तंक तक्षक के प्रति कुपित हो उससे बदला लेने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल दिए सहापुर प्राप्त न चिराद विप्रसतम सामगछत राजको जनमेजय से मिले हस्तिनापुर में शीघ्रपुचकर विप्रवर उतंकक्ष्य विजयिम दृष्टि सामतावृत तस्म जयाशिता पूर्व यथान्या प्रयुज्य सह चम वच काले शब्द संपन्न सम्पन्नया पहले तक्षक छिला गए थे वे वहाँ जाकर पूर्ण विजय पा चुके थे उत्तंक ने मंत्रियों से घिरे हुए उत्तम विजय से संपन्न राजा जन्मेजय को देखकर पहले उन्हें न्यायपूर्वक जय संबंधी आशीर्वाद दिया तत्पश्चात उचित समय पर उपयुक्त शब्दों से विभूषित वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा उत्तंकवाच अन्यस्मिन करनी ये तो कार्य पार्थिव सत्यम बाल्यादेवान्य देवत्व निप सत्यम उत्तंक बोले निपश्रेष्ठ जहाँ तुम्हारे लिए करने योग्य दूसरा कार्य उपस्थित हो वहाँ अज्ञानवश तुम कोई और ही कार्य कर रहे हो सीतिवाच एव मुक्तस्तु विप्रेणा स राजा जनमे जय अर्चित्वा यथा न्याय प्रत्युवाच द्विजोत्तम उग्र श्रवाजी कहते हैं विप्रवर उत्तम के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने उन द्विजश्रेष्ठ का विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा जन्मे जय आसा प्रजा परिपाल स्व छत्र धर्म परिपाल भी प्रब्रूहि मेंद्यसी कार्येण ना समागत स्व जन्मेजय बोले ब्राह्मण मैं इन प्रजाओं की रक्षा द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हूँ बतलाइए आज मेले मेरे लिए करने योग्य कौन सा कार्य उपस्थित है जिसके कारण आप यहाँ पधारे हैं शोच सुक्त कार्य नृप्ते उग्र सर्वाजी कहते हैं राजाओं में श्रेष्ठ जन्मे के इस प्रकार कहने पर पुण्यात्माओं में अग्रगण्य विप्रवर उत्तंक ने उन उदार हृदय वाले नरेश से कहा महाराज वह कार्य मेरा नहीं आपका ही है आप उसे अवश्य कीजिए उत्तंग तथके न महिंद्रेंद्र ते हिंसित पिताम तस्मय प्रतिकूर स्वम पन्न गाय इतना कहकर उत्तंक फिर बोले भोपाल सिर उमड़े नागराग तक्षक ने आपके पिता की हत्या की है अतः आप उस दुरात्मा सर्प से इसका बदला लीजिए कर्मणः कार्यकाल महात्म मैं समझता हूँ शत्रुनाशन कार्य की सिद्धि के लिए जो सर्प यज्ञ रूप कर्म शास्त्र में देखा गया है उनके अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ है अतः राजन अपने महात्मा पिता की मृत्यु का बदला आप अवश्य लें तेनाषण तेनाली यद्यपि आपके पिता महाराज परीक्षित ने कोई अपराध नहीं किया था तो भी उस दुष्टात्मा सर्प ने उन्हें डस लिया और वे भद्र के मारे हुए वृक्ष की भांति तुरंत ही गिरकर काल के गाल में चले गए बल दर्पित पापो यो दस पितरम तब सर्पों में अधम तक्षक अपने बल के घमन से उन्मत्त रहता है उस पापी ने यह बड़ा भारी अनुचित कर्म किया जो आपके पिता को दस लिया राजर्षिवंसगोप्तारम अमर प्रतिमृपम यासुम चैव तय पापकृत वे महाराज परीक्षित राजर्षियों के वंश की रक्षा करने वाले और देवताओं के समान तेजस्वी थे काश्यप नामक एक ब्राह्मण आपके पिता की रक्षा करने के लिए उनके पास आना चाहते थे किंतु उस पापाचारी ने उन्हें लौटा दिया ओ तुमसम पापम ज्वलिते हव्यवाह सर्प सत्ये महाराज त्वरित तद्विधीयता अतः महाराज आप सर्प यज्ञ का अनुष्ठान करके उनकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को होम दीजिए और जल्दी से जल्दी यह कार्य कर डालिए एवं पितच्चापचिति भविष्य मम प्रियमहत्तम राजष्यति कर्मण पृथ्वी पाल ममे न मम विघ्न कृत महाराज गुरुवथम चर तो नख ऐसा करके आप अपने पिता की मृत्यु का बदला चुका सकेंगे एवं मेरा भी अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा समूची पृथ्वी का पालन करने वाले नरेश तक्षक बड़ा दुरात्मा है पाप रहित महाराज मैं गुरु जी के लिए एक कार्य करने जा रहा था जिसमें उस दुष्ट ने बहुत बड़ा विघ्न डाल दिया था सौ तिरुवाच ए त्रुवा तो नृपते तक्षकाय चोप उतवाक्यों विषा य उग्र तो शिवाजी कहते हैं महर्षियों यह समाचार सुनकर राजा जन्मे जाए तक्षक पर कुपित हो उठे उत्तंग के वाक्य ने उनकी क्रोधाग्नि को घी का काम किया जैसे घी की आहुति पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार क्रोध से अत्यंत कुपित हो गए अपृक्षत तदा राजा मंत्रणस्तां सुखिता उत्तंक का के के निकट ही मंत्रियों से पिता के स्वर्ग का समाचार पूछा तीसरा दुख शोकाभवत यद वृत्तम पितरम उत्तं का दृणा उत्तंक के मुख से जिस समय उन्होंने पिता के मरने की बात सुनी उसी समय वे महाराज दुख और शोक में डूब गए श्री महाभारते आदि परमड़ी पौष्य परमड़ी तृतीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौष्य पर्व में पौष्या ख्यान विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ